मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंदमग्न मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याग्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्� बली वर्द नंदी नंदीकेश्वर पर आरुड हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए शन भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे और वहाँ विनित चित वाले प्रजापति दक्ष ने समस्त आदरणीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए उस समय उनके समस्त अंगों से हर्षजनित रोमांच हो रहा था स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया, वे सब लोग सुरस्वेश्च भगवान शिव को विधाकर उनके पाश्रुभाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रम क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिकर्मा की, उन सब साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय राजा द उन्होंने शर्वेश्वर भगवान शिव को उत्तम आसन देकर स्वम ही विधिपूर्वक उनका पूजन किया तत्पश्चात् श्री विष्णु का मेरा ब्राह्मणों का देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की इसके बाद मेरे पुत्र रक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके ही प्रसन्नता पूर्वक कहा प्रभो आप ही व्यवहारी कार्य कराएं तब मैं हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य कराने लगा तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और शुभ महारथ में राजा दक्ष � उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृश्वद्वाज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने तुम तथा अन्य मुनियों ने भी और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्� भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए देवी शिवा और भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया अध्याय 18 देवी सती और भगवान शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा भगवान शिव और देवी सती का विदा हो कैलाश पर जाना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद कन्या करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे तपस्या लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आ हाथ जोड़कर और यो बोले देवाधी देव महादेव दया सागर प्रभो आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं आप दोनों सतपुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं यह है सनातन शूटी का कथन है आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात् सती नील वर्ण तथा आप गोर वर्ण हैं। उससे उल्टे मैं नील वर्ण और लक्ष्मी गोर वर्ण हैं। हे नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्राहसूत्रोक्त विधि से विस मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आगे से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधिपूर्वक अग्नि की प्रकर्मा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा था। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ता था। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आ समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवन आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उसके असीद हैं। अनेक भाग हैं, फिर भी आप भागरहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन हैं? ये कौन हैं? और ब्रह्मा कौन ह जो सृष्टि पालन और संघार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए, आपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है, आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं, आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा रुद्र तीनों आप अंश हैं, एक ही शरीर के भि� उस शरीर से भिन्न नहीं है उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निरलेप स्वम ही अपना धाम पुराण कुटस्त अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेष लक्षणों से निर्विशेष ब्रह्मा हैं वहीं आप शिव हैं अतः है आप ही सब कुछ है। श्री जी कहते हैं श्र श्री महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रले ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से ब्रेम पूर्वक बोले भगवान शिव ने कहा ब्रह्मन आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया अब मैं प्रसन्न हूं आप मेरे आचार्य बताइए आपको क्या दक्षिणादि सूरजयेश्वर अब आप दक्षिणा को मांगिए महाभाग यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे सिग्र कहिए मुझे आपके लिए कुछ भी आदेश नहीं है मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित से उन्हें बारं बारंबार प्रणाम करके बोला देवेश यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर यद तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूं उसे आप गूँज कीजिए, महादेव। आप इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं, चंद्रशेखर। आपका आसानिंदय होने से, मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूँगा, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शु रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करेगा उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे, विपुल पुण्य की व्रत हो जाएगी और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। जो नारी दुर्भागा बंध्या कानी अथवा रूप ही हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाएगी। मेर इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित से कहा, विधात, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर भाव से रहूँगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंशरूप नी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्यभाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजन अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले राजा दक्ष ने विनय से मस्तक झुका, हाथ जोड़कर भगवान ध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिव गणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय देवी सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ होवे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील शाम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी उस समय उन नवदम्पत्ति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए